श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ एक मार्च अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण की सत्वगुण की अवस्था श्री राम कृष्ण यह तो बहुत ही अच्छा है परंतु इतनी गालियाँ क्यों दिया करता है मेरी वह अवस्था नहीं है जब बिजली गिरती है तब भारी चीजें उतनी नहीं हिलती परंतु झरोखे की झंझरिया हिल जाती है मेरी वह अवस्था नहीं है सतोगुण की अवस्था में शोरगुल नहीं सहा जाता हृदय इसीलिए चला गया माँ उसे नहीं रखा पिछले दिनों में बड़ी बड़ा चढ़ी करने लगा था मुझे गालियां देता था हल्ला मचाता था गिरीश घोष को जो कुछ कहता है वह तेरे साथ कहीं कुछ मिला थी नरेंद्र मैंने कुछ कहा नहीं वे ही कहा करते हैं उनका विश्वास है कि आप अवतार हैं मैंने कुछ कहा नहीं श्री राम कृष्ण परंतु खूब विश्वास है देखा है ना भक्तगण एक दृष्टि से देख रहे हैं श्री राम कृष्ण नीचे ही चटाई पर बैठे हैं पास मास्टर है सामने नरेंद्र चारों ओर भक्त मंडली श्री राम कृष्ण कुछ, कुछ देर चुप रहकर प्रेमपूर्ण दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं कुछ देर बाद नरेंद्र से कहा भैया कामने और कांचन के बिना छूटे कुछ न होगा कहते ही कहते श्री राम कृष्ण भावमग्न हो गए करुणा से भरी हुई सस्नेह दृष्टि है साथ ही भाव में मस्त होकर गाने लगे भावार्थ बात करते हुए भी मुझे भय होता है और कुछ नहीं बोलता तो भी भय होता है मेरे हृदय में यह संदेह है कि कहीं तुम्हारे जैसे धन को मैं खो ना बैठूँ हम जो मंत्र जानते हैं वही मंत्र तुझे देंगे फिर तो तेरा मन तेरे पास है ही हम लोग जिस मंत्र के बल से विपत्तियों से पाते हैं, उसी मंत्र से दूसरों को भी उत्तीर्ण कर देते हैं श्री राम कृष्ण को जैसे भय हो रहा है कि नरेंद्र किसी दूसरे का हो गया नरेंद्र आंखों में आंसू भरे हुए देख रहे हैं बाहर के एक भक्त श्री राम कृष्ण के दर्शन के लिए आए हुए थे वे भी पास बैठे हुए सब कुछ देख सुन रहे थे भक्त महाराज कामनी और कांचन का अगर त्याग ही करना है तो गृहस्थ फिर कहाँ जाए श्री राम कृष्ण तुम गृहस्थी करो ना, हम लोगों के बीच में एक ऐसी ही बात हो गई महिमा चरण चुपचाप बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण महिमा से बढ़ जाओ और भी आगे बढ़ जाओ चंदन की लकड़ी मिलेगी और फिर आगे बढ़ जाओ चांदी की खान मिलेगी और भी आगे बढ़ जाओ सोने की खान पाओगे और भी आगे बढ़ो तो हीरे और मणि मिलेंगे बढ़े जाओ महिमा पर जी खींचता रहता है आगे बढ़ने देता ही नहीं श्री राम हंसकर क्यों लगाम काट दो उनके नाम के प्रभाव से काट डालो उनके नाम के प्रभाव से काल पास भी चिन्ह हो जाता है पिता के निधन के बाद से संसार में नरेंद्र को बड़ा कष्ट हो रहा है उन पर कई आफतें गुजर चुकी बीच बीच में श्री कृष्ण नरेंद्र को देख रहे हैं श्री कृष्ण कहते हैं तू चिकित्सक तो नहीं बना सतमारी भवेदेद्य सहस्त्रमारी चिकित्सक सब हंसते हैं श्री कृष्ण का शायद यह अर्थ है कि नरेंद्र इतनी ही उम्र में बहुत कुछ देख चुका सुख और दुख के साथ उसका बहुत परिचय हो चुका नरेंद्र जरा मुस्कुरा रह गए